फातिमा और तम्बू इधरिशाह एक बार दूर पश्चिम के एक शहर में फातिमा नाम की एक लड़की रहती थी वह एक समृद्ध स्पिनर यानी सूत काटने वाली की बेटी थी पिता ने बेटी को अच्छा सूत काटना सिखाया था एक दिन पिता ने उससे कहा बेटी मुझे मध्य सागर के द्वीपों में व्यापार के लिए यात्रा करनी है तुम भी मेरे साथ चलो शायद तुम्हें वहां कोई अच्छा युवा मिले जिससे तुम शादी करना चाहो फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक यात्रा की पिता ने व्यापार किया और फातिमा एक अच्छा पति पाने का सपना देखती रही पर एक दिन जब वे क्रेते के रास्ते में थे तब एक भयानक तूफान आया जिसमें उनका जहाज टूट गया फातिमा केवल आधी सचेत थी समुद्र की लहरों ने उसे अलेक्जेंड्रिया के पास समुद्र के किनारे पर लाकर पटक दिया उसके पिता डूब गए थे और फातिमा पूरी तरह से निराश थी उसके मस्तिष्क में अब अपने अतीत के जीवन की कुछ धुंधली यादें ही बाकी बची थी जहाज की दुर्घटना और पिता की मृत्यु ने उसे ढूंढा हालांकि वे गरीब थे लेकिन फिर भी वे उसे प्रेम से अपने घर ले और उन्होंने कपड़ा बुनने का अपना कौशल उसे सिखाया इस प्रकार फातिमा ने अब एक दूसरी जिंदगी शुरू की एक दो साल बाद वो दोबारा खुश थी और अपने नए जीवन से अपने नए जीवन में रम गई थी लेकिन एक दिन जब वो समुद्र के किनारे पर घूम रही थी तभी गुलाम पकड़ने वाले व्यापारियों का एक दस्ता वहां आया और वो अन्य बंदियों के साथ फातिमा को भी अपने साथ बहुत दूर ले गया हालांकि वो अपनी नई स्थिति से बहुत दुखी थी लेकिन उन गुलाब व्यापारियों ने फातिमा के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई व्यापारी उसे गुलाम के रूप में बेचने के लिए इस्ताम्बुल ले गए और तो फातिमा की दुनिया दूसरी बार तबाह हो गई थी बाजार में गुलामों के कुछ खरीदार आए थे उनमें से एक आदमी अपने लकड़ी के कारखाने में काम करने के लिए दास जहाजों के बनाने का काम करता था। जब उसने फातिमा की हालत देखी तो उसे दया आई और उसने फातिमा को खरीदने का फैसला किया ने सोचा कि कि किसी मालिक के मुकाबले वो फातिमा को शायद कुछ बेहतर जीवन दे पाए वो आदमी फातिमा को अपने घर ले गया उसका इरादा फातिमा को अपनी पत्नी की नौकरानी बनाने का था जब वे घर पहुंचा तो उसे एक बुरी खबर मिली जिस जहाज पर उसका माल लद जा रहा था उसे समुद्री फातिमा ने इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि आदमी ने खुश होकर उसे गुलामी से मुक्त कर दिया फिर फातिमा उस आदमी की एक विश्वसनीय सहायक बन गई अब फातिमा मस्तूर बनाने में बहुत कुशल हो गई थी मसूल बनाने के अपने तीसरे करियर से काफी खुश थी एक दिन उस आ, उस आदमी ने फातिमा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे एजेंट के रूप में जहाज में ऊंचे मुनाफे में भेजो बेचो फातिमा ने अपनी यात्रा शुरू की लेकिन जब जहाज चीन के तट के पास पहुंचा तो एक भयानक तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया समुद्र की लहरों ने एक बार फिर से फातिमा को समुद्र तट पर लाकर पटक दिया फातिमा फूट फूट कर रोई क्योंकि अब अब उसके जीवन की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी अब आशा की कोई किरण बाकी नहीं बची थी अब जब चीजें ठीक होती दिख रही थी तभी तूफान ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया था मेरी तरतीर इतनी फूटी क्यों है वो रोई मैं जो कुछ भी करने की कोशिश करती हूं, उसका अंत तो दुखद ही क्यों होता है मेरे साथ ही इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें क्यों होती है लेकिन उसे अपने प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला फिर उसने खुद को रेत से उठाया और चलना शुरू किया चीन में किसी ने फातिमा के बारे में नहीं सुना था कोई भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं जानता था लेकिन चीन में एक लोकप्रिय किवन थी कि एक अजनबी महिला चीन पहुंचेगी और वो चीन के सम्राट के लिए एक तंबू बनाएगी। चीन में जब तब तक कोई भी तंबू टेंट टेंट यानी बनाना नहीं जानता था इसलिए वहां के लोग इस भविष्यवाणी की पूर्ति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चीन के सम्राट ने यह सुनिश्चित करना चाह था कि अगर ऐसी कोई अजनबी महिला वहां आए तब वो कहीं गलती से छूट न जाए पिछले साल में एक बार सम्राट देश के सभी कस्बों और गांव में पुलिस का एक विशेष दस्ता भेजता था दस्ते का काम हर एक विदेशी महिला को अदालत में पेश करना था जब फातिमा समुद्र के किनारे एक शहर में थकी मांदी पहुंची तो इतफाक से पुलिस का वो दस्ता विशेष दस्ता उस समय वहां मौजूद था पुलिस ने उस दुभाषिये की मदद से फातिमा को समझाया कि उसे सम्राट के सामने पेश होना होगा सम्राट ने फातिमा को देखकर पूछा क्या आप मेरे लिए एक तंबू बना सकती है जरूर फातिमा ने आत्मविश्वास के साथ फिर फातिमा ने रस्सी मांगी लेकिन वहाँ उसे कोई रस्सी नहीं मिली पर फातिमा के पिता ने उसे बचपन में अच्छी कताई सिखाई थी इसलिए फातिमा ने सन इकट्ठा किया और उसे उससे खुद रस्सी बनाई फिर उसने मजबूत कपड़ा यानी कैनवस मांगा लेकिन चीन में कैनवस उपलब्ध नहीं था पर क्योंकि फातिमा ने अलेक्जेंड्रे में बुनकरों के साथ काम किया था इसलिए उसने खुद से मजबूत तंबू का कपड़ा बनाया फिर उसे तंबू बनाने के लिए मजबूत बल्लियों यानी टेंट पोल्स की जरूरत थी लेकिन वे भी चीन में उपलब्ध नहीं थे पर फातिमा फातिमा ने इस्तांबुल में जहाजों के बनाने की ट्रेनिंग ली थी उस अनुभव के आधार पर फातिमा ने मजबूत तंबू यानी पोल बने। पोल बने। जब सारा सामान हो गया सभी के डिजाइनों के बारे में सोचा और अंत में उसने एक सुंदर और पुख्ता तंबू बनाया जब उस आश्चर्य को चीन के सम्राट ने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने फातिमा की किसी भी इच्छा को पूरा करने का वादा किया फातिमा ने चीन में बसने का निर्णय लिया वहां उसने एक सुंदर राजकुमार से शादी की और फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ बाकी जिंदगी बिताई फातिमा ने महसूस किया कि शुरू में उसे जो अनुभव अप्रिय लगे थे लेकिन अंत में अंत में वही उसके सुख का अनिवार्य हिस्सा बने समाप्त